श्री राम कृष्ण लीला प्रसंग नरेंद्रनाथ का प्रथम आगमन और परिचय द्रुत पढ़ने की शक्ति इस प्रकार अनेक ग्रंथों के अध्ययन के फल फलस्वरूप मैट्रिक परीक्षा देने के समय से श्रीयुक्त नरेंद्रनाथ की द्रुत द्रुत अध्ययन शक्ति विशेष रूप से विकसित हुई थी वे कहते थे अब से कोई पुस्तक पढ़ते समय प्रत्येक पंक्ति क्रमशः पढ़कर ग्रंथकार का वक्तव्य समझने की मुझे आवश्यकता नहीं होती थी हर अनुच्छेद की प्रथम और अंतिम पंक्तियां पढ़ते ही उसके भीतर क्या कहा गया है मैं समझ लेता था शनय शनय व शक्ति परिपक्व होने पर हर अनुच्छेद पढ़ने का भी प्रयोजन नहीं होता था हर पृष्ठ की प्रथम और अंतिम पंक्तियां पढ़कर ही मैं आशय समझ सकता था फिर पुस्तक के जिस स्थान पर ग्रंथकार ने कोई विषय तर्क युक्तियों द्वारा समझाया है वहाँ यदि प्रमाण प्रयोग की सहायता से किसी युक्ति के समझाने में चार पांच या उससे अधिक पृष्ठ लगे हों तो उस युक्ति का आरंभ मात्र पढ़कर ही उन पृष्ठों की सारी बातें मैं समझ लेता था नरेंद्र की तर्क शक्ति गहन अध्ययन एवं गंभीर चिंतन के फल फलस्वरूप नरेंद्रनाथ उस समय बहुत तार्किक बन गए थे किंतु वे कभी मिथ्या तर्क नहीं करते थे जिसे वे सत्य समझते थे तर्क के द्वारा उसी का समर्थन करते थे किंतु साथ ही जिसे वे सत्य समझते थे उसके विपरीत किसी के द्वारा कोई भाव या मत उठाए जाने पर वे कभी चुप नहीं रह सकते थे कठोर युक्तियों तथा प्रमाण प्रयोगों द्वारा विरुद्ध पक्ष में के मत का खंडन कर प्रतिवादी को निरस्त कर देते थे बिरला ही कोई मनुष्य होगा जिसने उनकी युक्तियों के सामने सिर न झुकाया हो कहना न होगा कि तर्क में परास्त हुए कुछ लोग उन्हें अच्छी नज़र से नहीं देखते थे तर्क के समय प्रतिवादी की दो चार बातें सुनते ही वे समझ लेते थे कि वह किस प्रकार की युक्ति से अपने पक्ष का समर्थन करेगा उसका उत्तर उनके मन में पहले से ही उदित रहता था तर्क के समय प्रतिवादी को पराजित करने में अपने तीक्ष्ण युक्ति प्रयोग उनके मन में कैसे उदित होते थे यह पूछने पर एक दिन उन्होंने कहा था संसार में नए विचार हैं ही कितने उनका ज्ञान रहने पर उनके स्वपक्ष और विपक्ष में अब तक जितनी युक्तियां दी गई हैं वे मालूम रहने से प्रतिवादी को उत्तर देने के लिए सोच विचार की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि प्रतिवादी कोई बात किसी भी प्रकार से क्यों न उठाए वह उस युक्तियों के भीतर आ ही जाएगी संसार को किसी नए विषय में नया भाव और नया चिंतन दे सके ऐसे व्यक्ति बिरले ही जन्म ग्रहण करते हैं सुतीक्षण बुद्धि अपूर्व मेधा और गंभीर चिंतन शक्ति लेकर जन्म ग्रहण करने के कारण नरेंद्रनाथ सभी विषय बहुत अल्प समय में सीख लेते थे अतः अध्ययन काल में उन्हें स्वच्छंद भ्रमण और मित्रों के साथ खेलकूद करने का पर्याप्त अवकाश मिल जाता था लोग उन्हें इस प्रकार समय बिताते देखकर सोचते थे कि अध्ययन में उनका बिल्कुल ध्यान ही नहीं है क्योंकि जो दूसरे लड़के उनकी देखा देखी खेल कूद में अधिक समय गवाते थे उनके प्रायः अध्ययन की हानि होती थी